अगर आप कम बजट में एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो लाओ का नया फोन लावा बोल्ड N2 टू प्रो फोर अब भारत में लॉन्च हो चुका है और यह फ्लिपकार्ट खरीदने के लिए उपलब्ध है इस फोन की कीमत करीब सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए रखी गई है जिससे यह बजट यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है फीचर्स की बात करें तो इसमें पचास मेगा का ए आई कैमरा दिया गया है जो डेली फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए काफी अच्छा है वहीं फ्रंट में आठ मेगा का कैमरा मिलता है जिससे वीडियो कॉल और सेल्फी आसानी से हो जाती है फोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है और खास बात है इसका 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट जिससे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है चाहे आप स्क्रॉल कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉफ्ट टी सेवन प्रोसेसर दिया गया है जो नॉर्मल यूज जैसे व्हाट्सऐप यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए ठीक काम करता है इसमें चार रैम के साथ चार वर्चुअल रैम मिलती है और चौंसठ से लेकर एक तक स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 हजार मिलियाम की बैटरी दी गई है जो आराम से पूरे दिन चल सकती है साथ ही टाइप सी चार्जिंग भी मिलती है फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम लगता है और इसमें आई पी रेटिंग दी गई है जिससे ये डस्ट और हल्के पानी से सुरक्षित रहता है अगर आप एक सस्ता भरोसेमंद और डेली यूज के लिए अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो लावा बोल्ड एन प्रो फोर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप इसे फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकते हैं ऐसी ही नई और सटीक टेक न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट के को बुक कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद